फेसबुक पे लाइव ले रहा फिर हाँ बाकी इसके बाद आप देवी जी का आशीर्वाद लेके ना फिर विशाल जी इंट्रोडक्शन दे देंगे देवी जी आई हुई है तो ओके okay. शुरू कीजिए। महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी को जयंती की उपलक्ष्य में रखे गए एक सप्ताह के वार्ता में आज पांचवा दिन है और हमारे साथ देवी प्रभा जी मौजूद हैं। देवी जी प्लीज हमें आशीर्वाद दें। आशीर्वाद बड़ा काम कर काम कर तो बहुत अच्छा काम कर रहा काम कर लिखता हूँ मोहम्मद इतना लिखना मेरे हृदय में बाकी जिनने लिखा है उनको पानी मेटर चल करें करें अब शुरू अपना काम देवी जी आज मोहनलाल गुप्ता जी डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आप बात कर लीजिए माता जी प्रणाम आपके आशीर्वाद से बस आपकी इजाजत तो और आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं मेरा आशीर्वाद के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके पास मैं मैं आपका नमन आशीर्वाद <laughs> okay, शर्मा जी प्लीज आप आए और डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी जो हमारे आज स्पीकर हैं उनका स्वागत करें वेलकम करें प्लीज अनम्यूट कर लीजिए नमस्ते मैं विशाल शर्मा और आज अभिनव गुप्त की जयंती के इस अवसर पर जो है लगभग जो हमारा एक साप्ताहिक कार्यक्रम है उसके इस श्रृंखला में अभिनव गुप्त जयंती के संदर्भ में आज डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी वैसे तो एक डॉक्टर भी है जो चालीस वर्षो से अपनी समय समाज जो है राष्ट्र को अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही डॉक्टर मोहलाल गुप्ता जी परम महाश्वराचार्य श्री अभिनव गुप्ता के एक दूत कहें हम या भक्त कहें या उनके संदेशवाहक हैं जो लगभग सन 1999 सौ लगभग सेवा में लगे हुए हैं कश्मीर शहर दर्शन को सभी के बीच में देश और समाज के बीच में ले जाने के लिए और 1999 से उन इस अद्वैत दर्शन की जो विधा है है उसके ऊपर कार्य करना आरंभ किया और लगभग सन दो हजार दस से हरिहर त्रिक आश्रम जिसमें जिस जो है उन्होंने दो हजार दस से वहां पे प्रत्येक बृहस्पतिवार की संध्या को जो है कश्मीर शाह दर्शन के ऊपर कार्यक्रम करना आरंभ किया है तो आज इसी श्रृंखला में आचार्यम गुप्त के इस जयंती के शुभ अवसर के ऊपर आज डॉक्टर मोहन लाल इन कश्मीर यानी परमात्मा में इस संदर्भ में आज उनका रहेगा संबोधन तो मैं डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी से आग्रह करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को और अपने बच्चियों जो हमें जो है अनुभूत करें मेरा निवेदन है नमस्कार धन्यवाद विशाल जी और uh, सर्वप्रथम माँ के चरणों में प्रणाम सुधीर भैया को प्रणाम और मेरा विशेष प्रणाम भारती जी को और संदीप जी को जिन्होंने काफ़ी मेहनत से रोजाना ही कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कुशलता से करते आए हैं और मेरे समस्त अन्य श्रोताओं और हरिह्रिक आश्रम के आगंतुक श्रोताओं का सबका मैं अभिवादन करता हूँ और सबके अभिवादन के, के अन्तर आज जो मुझे संदीप जी ने बोला था कि अभिनवगुप्त आचार्य जी की जयंती के अवसर पर बौद्ध पंचदशी का का परिचित हैं और उसके माध्यम से अद्वैत अध्वेव दर्शन को हम कैसे समझते हैं कैसे जानते हैं और उसका बौद्ध पंचदशी का क्या स्थान है इसके बारे में कुछ कहना है तो आज हम इसी विषय में अपनी चर्चा आरम्भ करते हैं बौद्ध का आचार्य अभिनव गुप्त की अत्यंत संक्षिप्त रचना है जिसमें मात्र पंद्रह श्लोकों में उन्होंने अद्वैत शिव दर्शन का सार गर्भित वर्णन किया है अद्वैत शिव दर्शन समझने में कुछ लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि हम सब द्वैतवादी जिंदगी में सतत जीते चले आए हैं अद्वैत इतना सहज है कि उसे समझना इतना कठिन नहीं है जितनी कठिनाई हमें अपने आप से होती है तो यहाँ जो पंद्रह श्लोक हैं वो अपने आप में बहुत सार गर्भित हैं तो उन पंद्रह श्लोकों के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे और तदनंतर इस बारे में देखेंगे कि उन श्लोकों में जो आज के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अद्वित शिव दर्शन को समझने में वह हमारे कहां तक सहायक है तो आरंभ जो होता है वो शुरुआत जो पहला श्लोक वो जो कहते हैं कि ओम अनस्त में तभारूपम तेजसाम तमसाम अभी यह एकोत तेजांशी च तमांसी च यहाँ से उनका प्रथम श्लोक शुरू होता है बौद्ध का इस बौद्ध के प्रथम श्लोक में जैसे कि हमारे भारतीय वाङ्मय में किसी भी आप साहित्य को लें किसी भी विधा को लें तो प्रथम श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है चाहे वो ईसावासियम इदम सर्वम हो चाहे चैतन्यमात्मा हो चाहे वो स्पंद का प्रथम सूत्र हो कोई भी प्रथम प्रथम सूत्र अपने आप में समग्र साहित्य को समाहित कर लेता है और ऐसा ही ये भी है पहला सूत्र जिस पहले सूत्र में वो कहते हैं परमेश्वर प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश स्वरूपता प्रकाश हम जो समझते आए हैं वो एक सांसारिक प्रकाश को हम जानते हैं जिसकी उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों संभव है लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि वो उसका प्रकाश है जिसे न तो किसी अन्य प्रकाश से मध्यम किया जा सकता है न उसे किसी अंधेरे से दूर किया जा सकता है यानी अंधेरा भी उसकी अनुपस्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता यहाँ पर हम अंधेरे में प्रकाश की अनुपस्थिति महसूस करते हैं, जब उनको आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन परमेश्वर का प्रकाश उजाले में भी उतना ही है अंधेरे में भी उतना ही है यहाँ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का कोई प्रश्न नहीं है जहाँ पर कि जितनी धनात्मकता है या विधायक सत्ता है उसमें या जो विधायक सत्ता नहीं एक काल्पनिक संसार है या जो नेगेटिविटी है उन सबके बीच में परमेश्वर का प्रकाश अविच्छिन्न रूप से समस्त सृष्टि में छाया हुआ है इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के प्रकाश को कभी मद्यन नहीं किया जा सकता यानी उससे बड़ा प्रकाश अगर हम सामने रखते हैं जैसे एक दीपक को हमने दिन में धूप में जलाया तो उस दीपक को खोज पाना ही मुश्किल है क्योंकि उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने बहुत छोटा हो जाता है लेकिन उस प्रकाश को किसी और से आच्छादित किया ही नहीं जा सकता यहाँ प्रकाश का मतलब अस्तित्व से है प्रकाश का मतलब है प्राकट्य से है मैनिफेस्टेशन से है प्रकाश यानी मैनिफेस्टेशन प्रकाश यानि अस्तित्व प्रकाश यानी एग्जिस्टेंस तो यहाँ जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता जो अस्तित्व है है ही परमेश्वर के हस्ताक्षर हैं जहाँ जो कुछ है चाहे वो कल्पना में है वास्तविकता में है जिसकी विधायक सत्ता है या जिसकी विधायक सत्ता नहीं है प्रकाश की विधायक सत्ता है अंधेरे की विधायक सत्ता नहीं है लेकिन दोनों की शैव सत्ता है दोनों शैव सत्ता में विधायक रूप से उपस्थित हैं चाहे वो आपके अंतस में हो चाहे वो संसार में प्रकट रूप में हो हर रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है जिसके बारे में सोचा समझा या बोला जा सकता है वो सब परमेश्वर का प्रकाश है यह पहला हमारा जो सूत्र है वह यही बात कहता है कि उसके प्रकाश स्वरूप को कभी आच्छादित नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस आवरण से आप आच्छादित करेंगे वो आवरण का भी सत्य परमेश्वरी है और परमेश्वरी ही उस आवरण का अंतिम सत्य है अगर हम एक कंकर का अंतिम सत्य लें किसी व्यक्ति का अंतिम सत्य लें किसी विचार का किसी विचारधारा का या किसी वस्तु का समस्त चीज़ों का अंतिम सत्य चैतन्यम आत्मा यानी अंतिम सत्य आत्मा ही है हम उसको प्रतिबद्धता से किसी सत्य की परिभाषा खोजें कि इसकी सत्य क्या है एक कंकर का सत्य क्या है इसका ओरिजिन क्या है इसका उत्स कहां से हुआ है तो हमें चैतन्य तक का रास्ता प्रशस्त हो जाता है चैतन्य हमको वहां से ही प्राप्त होता है चाहे हम उस कंकर से यात्रा शुरू करें व्यक्ति से शुरू करें संत से शुरू करें या किसी विचारधारा से शुरू करें समस्त राह अगर प्रतिबद्धता से हम अनुसंधित सा करें तो वहाँ चैतन्य तक ले जाती है यही हमारा शिव सूत्र का भी प्रथम सूत्र है चैतन्य महात्मा इस तरह से ये चैतन्यता ही समस्त सृष्टि का उद्गम है और इसी को हम शिव कहते हैं या परशिव कहते हैं ये समस्त सृष्टि उसी का प्रकाश है उसी अस्तित्व का प्राकट्य है उसी का मैनिफेस्टेशन है यह, यह प्रथम सूत्र कहता है दूसरा सूत्र कहता है सर्वभूता नाम स्वभाव परमेश्वर भावजातम ही त्रस्व शक्तिश्वर तामयी अब उसका नाम यहाँ पर हम परम शिव कहते हैं हम उसको ईश्वर कहते हैं हम उसको परम शिव कहते हैं हम उसको शिव कहते हैं यह हमारा दिया नाम है परमेश्वर किसी भी नाम से परे हैं लेकिन हमें एक नाम से प्रेम है क्योंकि हम उसे जब प्रेम करते हैं मोहब्बत करते हैं तो उसे हम एक नाम देते हैं और वो नाम हमारा परशिव है जब हम उसे स्नेह करते हैं उसे प्यार से पुकारते हैं हम उसे शिव कहते हैं ये हमारा दिया नाम है उसने अपना कोई नाम नहीं रखा है वो किसी भी नाम या किसी भी रूप से परे है लेकिन जिसको हम शिव कहते हैं क्योंकि हम उसे इंगित करने के लिए संसार में भाषा का उपयोग करने के लिए उसे कुछ न कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा इसलिए जब हम उसको शिव कहते हैं तो वो शिव ही है जो समस्त अस्तित्व का सार है समस्त जीवों की आत्मा है और वो समस्त प्रकृति जो हमको दिखाई देती है जो विकसित संसार हमको दिखाई देता है उसका गौरव है और समस्त सृष्टि उसके गौरव से ओतप्रोत है यानी उससे मिंगल्ड है किसी तरह से उससे अलग नहीं है और परमेश्वर से किसी भी वस्तु को या किसी भी अस्तित्व को अलग कर पाना असंभव जैसे पानी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता अगला सूत्र यही कहता है शक्तिश्च शक्ति व्यतिरेकम न वांछती ताजाद में मनयोर नित्यम वहनी दाहिक योर ये यानी शिव और शक्ति वे स्वयं भी नहीं जानते कि वो अलग है जैसे आप कभी जानोगे कि आप और आपकी शक्ति आपसे अलग है कभी कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि मुझसे मेरी शक्ति अलग है हम कह सकते हैं उस व्यक्ति में बहुत शक्ति है वो शक्ति कई तरह की हो सकती है शारीरिक हो सके पोलिटिकल हो सकती है इकोनॉमिकल हो सकती है लेकिन हम जब कहते हैं शक्ति तो हम वो शक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं कि वो शक्ति और शक्तिमान लेकिन शक्ति और शक्तिमान की जो अवधारणा है वो हमारी समझने के लिए अवधारणा है क्योंकि हम उसको इंगित कैसे करेंगे ये द्वित्ववादी भाषा है लेकिन सचमुच में शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है शक्ति और शक्तिमान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं यहाँ पर वो कहते हैं वहनी दाहिको रिव जैसे वहनी यानी अग्नि और दाहकता दोनों का हम अलग नहीं कर सकते शकर को उसकी मिठास से अलग नहीं कर सकते जल को प्लवन से अलग नहीं कर सकते उसी तरह से शिव और शक्ति एक ही हैं हमारी समझ के लिए हमने उसको दो नाम दे रखे हैं लेकिन ये समस्त सृष्टि उसी शक्ति का उसी शक्ति का प्राकट्य है परमेश्वर ने अपनी ही शक्ति से स्वयं के अस्तित्व से स्वयं के प्रकाश से इस सृष्टि को स्वरूप दिया है इसके आगे वो कहते हैं सै भैरव देव जगत भरण लक्षण उसको हम कहते हैं कि वो भैरव देव है जो समस्त सृष्टि का भरण करता है अब यहाँ भरण से तात्पर्य है उसको उत्पन्न करता है उसके रक्षा करता है और अंततः उसको वो अपने में वापस समेट लेता है और जब वो उसकी रक्षा करता है उसको एग्जिस्टेंस में रखता है जितने समय उसका प्राकृत्य बना रहता है उस समय वो दो अन्य कार्य भी करता है जिनको हम शिव के पंचकृत्य कहते हैं वो दो कार्य हैं कि वह अपने स्वरूप को छिपाता है तिरोधान करता है और जब जब वो शक्तिपात करता है किसी पर अनुग्रह करता है तो उसे अपना स्वरूप दिखा देता है इसलिए उसका पांचवा कृत्य अनुग्रह इसलिए उसके पांच कृत्य लगत शिव सतत नृत्य करता है सतत कृत्य करता है वो सृष्टि करता है स्थिति करता है संहार करता है और अपने स्वरूप को आच्छादित करता है आज हमें यहाँ पर टेबल दिखाई देती कुर्सी दिखाई देती या कैमरा दिखाई दे रहा है ये सब कुछ शिव हैं लेकिन शिव दिखाई नहीं देता और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो है नहीं क्योंकि हमको जिन रूपों में दिखाई देते हैं ये सभी नाम मिथ्या हैं इन सबका सत्य अगर हम फिर वही बात की प्रतिबद्धता से उसकी खोज करें तो समस्त सत्य हमारे चैतन्य तक ले जाते हैं इसलिए एक ही चैतन्य वही सत्य है जैसा कहते हैं एक ओंकार सतनाम वही सत्य है और बाकी सब झूठ नाम हैं जितने नाम हमको संसार में दिखाई देते हैं वो झूठ हैं क्योंकि उसमें सत्यता तो एक ही है जैसे हम कई गहनों के भिन्न भिन्न नाम रखेंगे लेकिन स्वर्ण तो एक ही है इसी तरह से वो परमेश्वर स्वर्ण जैसे गहनों में एक ही होता है ऐसे ही समस्त सष्टि की अभिव्यक्ति में स्वर्ण की तरह वो एक ही है और वो सतत पांच कृत्य करता है पांच कृत्य बड़ी विशिष्ट बात है कृत्य हम हमारे हाथ में अगर पाँच काम होंगे तो हम उनको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे संसार में हम समय और अंतरिक्ष के अधीन हैं और इसलिए हमारे समस्त कार्य क्रम क्रम कार्य हैं हमारा समस्त ज्ञान क्रमिक ज्ञान है यहाँ पर समय और अंतरिक्ष के अवधारणाओं के बारे में भी आगे श्लोक आएगा और समस्त ज्ञान हमारा क्रमिक ज्ञान है अगर अक्रम ज्ञान की बात करें तो हमारा इंटीट्यू नॉलेज वो अंदर से आता है उस ज्ञान में किसी तरह की क्रमिकता क्रमबद्धता नहीं होती अगर हमको आज कोई पढ़ाई करना हो तो पहले निम्न स्तरीय पढ़ाई करेंगे मध्य स्तरीय पढ़ाई करेंगे उच्च स्तरीय पढ़ाई करेंगे इस तरह से हमारी पढ़ाई के स्तर बदलते तो चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान सर एकाएक विस्फोट की तरह आपके हृदय में पैदा हो सकता है और परमेश्वर स्वरूपता मिलने के बाद हमें उस समय की और अंतरिक्ष की जो सत्ता है उसमें कि हमको जो निरपेक्षता महसूस होती वो समाप्त हो जाती स्पष्ट समझ में आता है कि इनके निरपेक्ष सत्ता नहीं है समय और अंतरिक्ष की विधायक सत्ता अवश्य प्रतीत होती है लेकिन इनके निरपेक्ष सत्ता नहीं है उनकी एब्सोल्युट एग्जिस्टेंस समय का नहीं है न ही अंतरिक्ष का कोई एब्सोल्युट एग्जिस्टेंस है अंतरिक्ष भी क्रत है यानी बना हुआ है अंतरिक्ष की भी विधायक सत्ता है ये भी बना हुआ है इसकी भी इकाइयाँ हैं जिससे इन घटकों के द्वारा समस्त अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है तो पाँच कृत्य जब वो समय और अंतरिक्ष से परे करता है तो उन पांच कृत्यों में किसी तरह की क्रमबद्धता नहीं होती वो अक्रम रूप से करता है इसलिए शिव के समस्त कार्य अक्रम होते हैं और इसलिए हम उसको कभी विक्रम भी कहते हैं क्योंकि वो क्रमों का अतिक्रमण कर जाता है किसी भी क्रम से वो बंधा हुआ नहीं है परमेश्वर समस्त क्रमों का अतिक्रमण करने के लिए स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता एप्सोल्यूट उसकी स्वतंत्रता निरपेक्ष है किसी और पर आश्रित नहीं है इसलिए समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति की अभिव्यक्ति है वो यही बात बताते हैं अब इसके बाद एक पांचवा जो जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है श्लोक वो कहता है तसे श्याम परादेवी स्वरूप आमर्षणत्सु का ये एक शब्द है स्वरूप आमर्षणत्सु का ये बड़ा प्रिय शब्द है जब हम किसी भी संसार में रचना को देखें तो वो वापस मूल स्वरूप में जाने के लिए उत्सुक होती है ये कैसे हम इसको है ना अगर जो विज्ञान के विद्यार्थी है, समझते हैं कि थर्मोडाइनेमिक्स के जो लॉ हैं जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जो चार लॉ हैं इन चार लॉज के अंदर एक बहुत ही बहुत ही विशेष आध्यात्मिक संदेश है वास्तव में ये डिवाइन लॉज हैं इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आज यहाँ पर जो हम जो पढ़ रहे हैं ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इसको खोज चुका है उसके साथ ये टेली करता है उसके साथ ये एक मैक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स करता है एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस एंट्रोपी क्या है अभिन्नता बाहर भीतर एक जैसा जो भिन्नता हम उत्पन्न करते हैं इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि एक मकान आप बनाते हो आप उसका कहते हैं उसका उद्घाटन करेंगे लेकिन वो बनाने के पहले ही उसका क्षय शुरू हो जाता है वो वापस मिट्टी में मिलने को राजी है उसी दिन से जिस दिन से आप इसको बनाना शुरू करते हैं एक बच्चा गर्भ में आते ही मृत्यु की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है कॉफ़ी बनते ही ठंडी होना शुरू हो जाती है एक मकान बनते ही गिरने की तैयारी कर लेता है इस तरह से समस्त जो भिन्नता उत्पन्न की जाती है उसमें लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड खूब सारा ऊर्जा की जरूरत होती है जैसे एयर कंडीशनिंग से हमको एक भिन्नता उत्पन्न करनी है चारों तरफ गर्मी है हमको भीतर ठंडा पैदा करना है उसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम एक भिन्नता को उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन उसको अगर एयर कंडीशनर का स्विच आपने ऑफ किया तो कमरे को वापस गर्म करने के लिए न तो कोई बिजली का बिल लेना है न कोई बिजली का खर्चा होना है ये अपने आप होता है एक छोटा सा उदाहरण और समझते हैं एक प्लॉट लीजिए उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दीजिए उस प्लॉट में सिवाय मिट्टी के कुछ भी नहीं इट इस टोटल सॉइल इस मिट्टी से एक व्यक्ति भीतर गया उसने एक मटकी भी बना दी और उसी प्लॉट पर रख दी और वो बाहर आ गया अब इसके बाद में अब उस प्लॉट पर पहले सिर्फ मिट्टी थी अब मिट्टी भी है और मटकी भी है मटकी बनाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ी और वो मटकी उसने प्लाट पर रख दी अब क्या हुआ द्वैत हो गया उसके अंदर एक मिट्टी थी अब मटकी भी आ गई ये दो चीज़ें हो गई लेकिन अब उन दोनों चीज़ों में मटकी को आप वहाँ रहने दो, तो धीरे धीरे वापस वो मिट्टी बनना शुरू हो जाती है ये छोटा सा समय सौ साल का लगता है वो कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता वो पुनः मिट्टी में मिलने के लिए तरसती है यही इसी को बोलते हैं स्वरूप आमर्षण उत्सुक का यानी शक्ति अपने स्वरूप में यानी शिव स्वरूप में आने के लिए उत्सुक है उसको जब सृष्टि बनाने के लिए दूर भेज दिया शिव ने कि वहाँ तक जाओ इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करो लेकिन सृष्टि सदैव वापस शिव से मिलने के लिए तत्पर है और जब एग्जिस्टेंस को क्रिएट करते हैं मैनिफेस्ट करते हैं तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी खूब सारी एनर्जी जैसे बिग बैंग के अंदर खूब सारी एनर्जी लगेगी समस्त संसार में जितनी एनर्जी है वो उसी एक क्षण में अस्तित्व में आई उसी से समय अंतरिक्ष जो एक दूसरे के पूरक हैं उनका निर्माण हुआ और उसी से सब पदार्थ बना जैसे ईश्वर प्रतिभिज्ञा में उत्पल देव जी ने क्या कहा है कि जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमेश्वर ने क्या बनाया अणु बनाया यानी पदार्थ बनाया समय बनाया अंतरिक्ष बनाया ऊर्जा बनाई और अज्ञान बनाया ये बड़ी विशिष्ट बात है क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम सब अज्ञान का एक मैट्रिक्स है जिसके ऊपर ये संसार का चित्र आज चल रहा है ये चलचित्र एक मैट्रिक्स के ऊपर चल रहा है जिसका नाम है अज्ञान अज्ञान न हो तो ये संसार विलीन हो जाएगा जिसको हम कहेंगे कि ये उसका लय हो जाएगा सृष्टि का लय अज्ञान ज्ञान से होता है और अज्ञान से सृष्टि का विकास होता है तो सृष्टि बनी तब अज्ञान भी अस्तित्व में आया अज्ञान यानी इग्नोरेंस हम फॉरगेट अवर ओन रियल नेचर उसी को हम अज्ञान कहते हैं तो अज्ञान जब अस्तित्व में आया तो उसी समय इस सृष्टि का की उत्पत्ति हुई मटेरियल एनर्जी टाइम स्पेस एंड इग्नोरेंस ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जो हमारी यूनिवर्स के ये हम लोग उत्पल देव जी ने बताया था ईश्वर प्रतिविज्ञा के अंदर ऐसे ही ये वो कहते हैं कि और जैसे ही ये सब अस्तित्व में आता है ये समस्त अस्तित्व तो पुनः शिव में विलीन होने के लिए उत्सुक है स्वरूप स्वरूप आमर्षण उत्सुक क्योंकि यहाँ पर उत्सुक है ना यहाँ फेमिनाइन वर्ड दिया है उत्सुक का यानी वो उत्सुक है कौन शक्ति फेमिनिटी मीज़ शक्ति शक्ति सदैव वापस अपने स्वरूप यानी शुरू से एक होने के लिए उत्सुक है पूर्ण तुम सर्वभावेशु यश नापम न चाधिकम तो विज्ञान विश्व के रूप में मैं वो अज्ञान की स्थिति में होती एक पत्थर है वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ लेकिन शक्ति उसमें उतनी ही है एनर्जी उतनी है। और ये बात विज्ञान से सिद्ध है एक बम, चाहे वो एटम बम हो वो नहीं जानता कि उसमें कितनी शक्ति लेकिन शक्ति उसमें भरपूर है पूर्ण है शक्ति हर जगह पूर्ण है कहीं शक्ति ना तो अधिक है ना कम है शक्ति समस्त अस्तित्व में बराबर से फैली हुई है बराबर से छित्री हुई है केश देवा अनाया देविया नित्यम क्रीड़ा रसोत्सुक अब इसके आगे परमेश्वर शिव के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर शिव इस सृष्टि का प्राकट्य करते इस सृष्टि को प्रकट करते हैं उसके बाद में वो उस सृष्टि से खेलते हैं और उस खेल खेल में कभी टकराते हैं कभी गिरते हैं कभी उठते हैं कभी आनंद लेते हैं कभी दुख मनाते हैं कभी खुश होते हैं कभी उदास हो जाते हैं ये उनका खेल है परमेश्वर का खेल है अगर हम कहें कि परमेश्वर ने ऐसा खेलने के लिए क्या सृष्टि बनाई तो यह सत्य है क्योंकि समस्त ऋषियों के अंतर्ज्ञान से इस बात की पुष्टि होती है और तार्किक रूप से भी इसी बात की पुष्टि होती है क्योंकि जो पूर्ण था जिसे किसी तरह की चाह नहीं थी किसी तरह का कोई पर्पस नहीं था किसी तरह का कोई उद्देश्य नहीं था क्यों हमारे पास उद्देश्य होता है पेट भरना है तो काम करना है बीमारी है तो इलाज कराना है हम घर से बाहर हैं तो घर आना है हमारे पास उद्देश्य होता है लेकिन परमेश्वर के पास कोई उद्देश्य वो घर में ही था पूर्ण आनंद था उसके पास किसी तरह का कोई कमी नहीं थी वो पूर्ण अपने आप में पूर्ण था फिर उसने सृष्टि का निर्माण किया क्यों परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण खेलने के लिए किया वो इसी अपनी ही शक्ति के साथ खेलने में मगन रहता है और फिर हम एक और प्रश्न कह सकते हैं कि वो ऐसा क्यों दुख क्यों उठाना चाहता है सत्य बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर सृष्टि का निर्माण क्यों करता है अगर हम सदैव सुख में हैं तो सुख की अनुभूति असंभव है सदैव आप सुखी हैं तो सुख की अनुभूति संभव ही नहीं है अब एक मछली से पूछो कि नहाने में कितना आनंद है लेकिन नहाना क्या होता है क्योंकि उसने कभी नहाने का आनंद नहीं लिया उसमें जल में रहने का आनंद भी नहीं लिया उसको कभी थोड़ी देर के लिए जल से बाहर निकाल दो और फिर जल में डालो तब तो वो समझेगी कि जल का आनंद क्या है इसलिए जब तक आपने चतुर्दशी ने देखी पूर्णिमा का आनंद नहीं ले सकते इसी तरह जब अधूरापन होता है जब कमी होती है जब विच्छिन्नता होती है तब अविच्छिन्नता का आनंद महसूस होता है इसी तरह से परमेश्वर सिंह ने अपने आप को अधूरा बनाया परमेश्वर सिंह ने अपने आप को उस स्थिति में ला खड़ा किया जहाँ पर कि वो पूर्ण नहीं है वो मनुष्य के रूप में भी शिव हैं आपके रूप में शिव है मेरे रूप में शिव है लेकिन हम सब अपूर्णता महसूस करते हैं ये अपूर्णता हम पर छाई हुई है हमको ऐसा लगता है कि हम अपूर्ण हम अपूर्ण नहीं हैं लेकिन ये अपूर्णता माया के कंचुकों के कारण हमसे चिपक गई है हमको ऐसा लगता है कि हम अपूर्ण हैं और इसी अपूर्णता से जब हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है ऐसा आनंद महसूस होता है उस आनंद को शिव को कैसे महसूस हो अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद शिव तभी ले सकता था जब वो पहले अपूर्ण हो वो तो पूर्ण स्वतंत्र है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता वो ऐसा कर सकता है जब वो चाहे अपूर्ण हो और अपूर्णता से पूर्णता की और आने का आनंद ले इसलिए उसने इस दुर्घट कार्य को संपन्न किया अति दुर्घट कार्यम असया अनुत्तर में वो येतदेव स्वतंत्र ऐश्वर्य बोध रूपता तो शिव के सिवा कोई ऐसा सर्वोच्च कार्य कर भी नहीं सकता क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है क्योंकि उसकी स्वतंत्र शक्ति का विरोध और कोई शक्ति नहीं कर सकती क्योंकि सृष्टि के समस्त शक्तियों का स्रोत वो अकेला ही है उसकी शक्ति ही समस्त शक्तियाँ हमको विश्व में शक्तियाँ विपरीत प्रतीत होती हैं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं लेकिन दोनों विरोधी शक्तियाँ वो एक ही स्रोत से उत्पन्न है वो स्रोत है परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति तो परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति से जो उत्पन्न शक्ति है वो आपस में संसार में हमको विरोधी क्योंकि वो द्वैध संसार इसमें हमको वो शक्तियाँ विरोधी प्रतीत हो सकती लेकिन परमेश्वर की शक्ति का कोई विरोध नहीं है क्योंकि परमेश्वर की स्थिति में केंद्र में जब वह है तो शिव के लिए समस्त शक्ति का स्वामी होने के कारण समस्त शक्तियाँ उसकी अनुगामी है और जब वो इच्छा करता है कि सृष्टि का सृष्टि का आविर्भाव करूं तो उस इच्छा की तत्काल पूर्ति होती क्योंकि उसका विरोध है ही नहीं हमारी इच्छाओं का विरोध होता है तो हम उनकी तत्काल पूर्ति नहीं कर पाते हमारी इच्छा है कि हम एक मकान बना लें हमारे लिए लेकिन कई कई उसमें अड़चने हैं पैसे की कमी नहीं है मेरी मनपसंद जगह जगह नहीं हैं कई समस्या आएंगी लेकिन जब मेरी इच्छा ही सर्वोपरि हो उसका विरोध न हो तो फिर मैं जो चाहूँगा वो स्वयं संपन्न हो ही जाएगा तो परिच्छिन प्रकाशत्व जड़ से तिलक्षण जड़ाद विलक्षणों बोधो यथो तो न परिमीयते अब परमेश्वर की जो सीमित अवस्था है वो जड़ अवस्था है और जो परमेश्वर है वो इस जड़ अवस्था से परे भी है इसलिए हम कहते हैं वो परमेश्वर को कि वो विश्वरूप भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है वो विश्वरूप तो हमको तो चारों तरफ देखें तो शिवा शिव के और कुछ ही नहीं मात्र हमारी दृष्टि में दोष है जो हम उस सत्य को नहीं देख पा रहे अन्यथा वो सृष्टि समस्त शिव की अभिव्यक्ति है और शिव को देखना है तो जैसे लक्ष्मण जी महाराज कहते थे हाथ में एक तिनका ले लो ये शिव का दर्शन कर लो शिव का दर्शन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं ना किसी मंदिर में जाना न किसी तीर्थ में जाना आप हाथ में एक तिनका ले लो और उसके बाद में आप उस शिव के दर्शन कर सकते हो लेकिन हमारी जब तक दृष्टि में भेद है तब तक हमें खोजना पड़ता है कि परमेश्वर कहाँ है और ये खोज है खोजने वाले की खोज इसलिए ये कठिन हो जाती है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम खोजने वाले के पीछे ही तो खड़े हैं हम आगे आगे जिधर जिधर जाते हैं हम पीछे पीछे खोज जिसको हम खोज रहे हैं वो पीछे पीछे चलता है हम उस जब तक हमारी अंतर्दृष्टि नहीं होती जब तक हमारी इनरविजन नहीं होती जब तक हमारी सृष्टि को देखने की हमारी शिव दृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब तक हम सत्य का दर्शन नहीं कर पाते एवं अस स्वतंत्र से निज शक्तिपभेदि एवं स्वतंत्र से निज शक्ति शक्तिपेदना स्वात्मघा सृष्टि संवारा स्वरूपत्व न संस्थित अब उसके स्वभाव में समस्त सृष्टि की विभिन्नता समाहित है अब इस बात को हम ठीक से समझें कि एक स्वर्ण के अंदर समस्त गहने समाहित हैं इस बात को हम आसानी से समझ लेंगे कि एक स्वर्ण का डला है उसमें से अब को गहना बनाना है तो इससे कौन सा गहना बन सकता है अगर स्वर्ण असीमित है तो कौन सा गहना बन सकता है कोई सा भी गहना बन सकता है जो अब तक बने हैं वो भी बन सकते हैं और जो अब तक कभी नहीं बने वो भी बन सकते ऐसे ही परमेश्वर की संवित है जिससे समस्त अभिव्यक्ति जो हो चुकी है और जो हो रही है और जो आगे, जो आगे होने वाली है समस्त अभिव्यक्तियाँ निश्चित रूप से उसमें समाहित हैं समस्त भिन्नता उसमें समाहित है हम कहें कि संसार में इतनी कहानियाँ लिखी गई इतनी कविताएं लिखी गई इतना साहित्य इतना वांग्मय उत्पन्न है तो क्या ये और संभव है ये कहाँ से आया और ये कहाँ इसका स्रोत है तो इसका समस्त स्रोत हमारी चेतना है हमारी चैतन्य से ही समस्त वांग्मय का आविर्भाव हुआ है और हम कहें कि ये कैसे हुआ तो ऋषियों ने कवियों ने लेखकों ने या जिन्होंने भी रचना की है वो क्या है जितनी रचनाएँ की गई सृष्टि में जो हमको रचित दिखाई देता है वो परमेश्वर के स्वतंत्र का स्वरूप है आज हम कहते हैं कि ये चीज़ दुनिया में नहीं थी ये रच दी गई ये कविता कही नहीं थी अब लिख दी गई ये लेख पहले नहीं था अब लिख दिया गया कहाँ से आया इसको लिखने वाली परमेश्वर की चैतन्य है उसी चैतन्य से उद्भुत होकर उसी से प्रसून होकर ये समस्त सृष्टि अभिव्यक्त हुई है वैसे ही समस्त वांग्मय समस्त काव्य समस्त लेख ये परमेश्वर के परमेश्वर के स्वातंत्र के प्रतीक हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्रता से रचे हैं वो स्वतंत्र सीमित स्वातंत्र आपके पास भी है मेरे पास भी है आपकी छत इसलिए आज आप यहाँ आए आप चाहते आज न आते दोनों रूपों में आपकी स्थिति आपके हाथ में थी आप आए आपकी इच्छा आप ना आएँ आपकी इच्छा ये सीमित स्वतंत्र लेकिन पूर्ण स्वतंत्र मात्र शिव के पास है आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो आप कई बार चाह के भी ना आ पाओ कई बार अनचाहे आपको लाया जाए दोनों बातें संभव है इसलिए ये तो छोटा सा उदाहरण है लेकिन जीवन के समस्त हमारे क्रियाकलापाया के अधीन जहाँ पर हम चाह कर भी कहीं काम नहीं कर पाते और कहीं काम अनचाहे हमको करना पड़ते हैं लेकिन शिव पूर्ण स्वतंत्र है उसमें उसकी इच्छा का विरोध कहीं पर नहीं है तो ये बात यहाँ पर उन्होंने बताइए और जो जड़ सृष्टि है और जो चेतन सृष्टि है ये सृष्टि दो रूपों में हमको दिखाई देती है कि सृष्टि जड़ है चेतन है यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि उसे एक रूप से नहीं जाना जा सकता शिव को एक रूप से नहीं जाना जा सकता है कि चेतन चेतन चैतन्य जान लो और जड़, जड़ जड़ जान लो उसको जब एक तरह से जानते हो तो अपने आप उसको दूसरी तरह से भी जान सकते हो अगर वो दो पहलू हैं सिक्के के तो सिक्का हाथ में जब आएगा तो दोनों पहलू एक साथ ही हाथ में आएंगे अगर हम कहें कि नहीं एक पहलू मेरे को हाथ में दे दो एक नहीं चाहिए तो ऐसा संभव नहीं है हम कहें मिठास मिठास दे दो शकत नहीं चाहिए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि दोनों पहलू एक साथ ही आते हैं इसलिए जो जड़ है संसार में और जो चेतन है दोनों रूपों में परमेश्वर स्वयं प्रकट है और दोनों रूपों में उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण है और दोनों को जानना उसको समग्रता से शिव का बोध होना है जब तक हम उसको समग्रता से सृष्टि को नहीं जानते और यही बात क्वांटम भौती की भी कहती है कि एक सृष्टि एक यूनिट की तरह व्यवहार करती है एक इकाई की तरह व्यवहार करती है इसके जितने व्यवहार हैं इसमें कहीं भी भिन्नता दिखाई नहीं देती इनिशियली आरंभिक रूप से जो प्रयोग होते थे भौतिक शास्त्र के आपसे करीब 700 साल पहले तक उन समस्त प्रयोगों में हम अपने आप को मात्र ऑब्जर्वर दर्शक समझते थे हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था और हम उन प्रयोगों के जो परिणाम आते थे उन परिणामों को मान के चलते थे कि ये परिणाम ऐसे ही होना चाहिए जैसे दो और दो जोड़ेंगे तो चार ही आएगा कहीं पर भी जोड़ो चार आएगा लेकिन समस्या तब आने लगी जब कुछ प्रयोग विज्ञान के इस बात पर आधारित थे कि उसको ऑब्जर्व कौन ने किया और कब किया जब हमने उसको देखा तब परिणाम पैदा हुआ देखने के बगैर उस परिणाम के बारे में हम कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ यह बात जब लोगों को समझ में आई तो ये बात बड़ी क्लिष्ट लगी कि जब तक हम उसको एंडोर्स नहीं करते किसी रिजल्ट को किसी परिणाम को हम जब तक तस्दीक नहीं करते तब तक वो परिणाम अस्तित्वहीन है इसके कई प्रयोग हुए थे इसको शोटिंजर महाराज थे उन्होंने मतलब महाराज में इसलिए कह रहा हूँ कि देवेर ऑल रिशीज क्योंकि जिन लोगों की अंतर में ये बात आई नील बोहर, जिन लोगों की अंतर्प्रज्ञा में बात आई जो उन्होंने प्रबलता से संसार के सामने 30-40 बरस तक रखी कि मनुष्य की चेतना सर्वोपरि है और मनुष्य की चेतना ही उन परिणामों के लिए जिम्मेदार है और मनुष्य की चेतना से अलग हटके संसार के किसी भी प्रयोग की किसी भी परिणाम के बारे में हम जो कहते हैं वो मिथ्या है क्योंकि यही एक परम सत्य है हम कहें कि एक म्यूज़िक चल रहा है बड़ा बढ़िया लग रहा है हमको म्यूज़िक से बड़ा आनंद आ रहा है सामान्य दृष्टिकोण होता है कि म्यूजिक बड़ा अच्छा है संगीत कर्णप्रिय है संगीत में बड़ा रस है योगी कहता है ये रस मेरे भीतर है ये संगीत से नृत्य मेरे भीतर है वो नृत्य का सृजन मेरी चेतना में हुआ है और वो जो बाहर है वो संगीत जड़ है उसने मात्र उसको अनावृत किया है जैसे एक पत्थर है मूर्तिकार उसमें से मूर्ति को अनावृत कर देता है वैसे ही उस संगीत ने उस आनंद को उस नृत्य को अनावृत कर दिया है इसलिए वो इंस्ट्रूमेंटल है सहायक है उस नृत्य के लिए लेकिन नृत्य तो मेरे भीतर है मैं भोजन करता हूँ स्वादिष्ट लगता है वो स्वाद मेरे भीतर है जड़ जबान के ऊपर स्वाद लेने की शक्ति तभी होगी जब उसके पीछे चेतन खड़ा है इसलिए जड़ और चेतन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों समग्र रूप से शिव हैं और जड़ और चेतन जब तक चेतन जिसको हम जड़ कहते हैं उसमें भी चेतना अगर बिल्कुल शून्य हो तो हम उसको देख नहीं सकते उसका कॉग्निशन ही नहीं ले सकते उसका संज्ञान ही नहीं ले सकते क्योंकि जब तक वो हमारी चेतना से एक नहीं होती दोनों की प्रकृति अगर भिन्न होती तो हम रखी हुई वस्तुओं को जान ही नहीं पाते उन वस्तुओं को हम जान पाते हैं क्योंकि वो हमारी चेतना से एक में हो जाती है एक मटकी रखी है जब हम देखते हैं तो इसे देखते ही पहले क्षण हमारी चेतना से एक हो जाती है और तदनंतर हम उसका ज्ञान ले पाते हैं और तुरंत बीच में माया आ जाती है वो बोलती है मटकी है पड़ोसी की है पानी से रखी है इसमें लाल रंग रखा है ये टूटी है फूटी है कितनी बड़ी है उसके सारे गुण तदंतर हमारी स्मृति और हमारी माया जनित जो हमारी भावना है उनके द्वारा उसकी समस्त गुण अस्तित्व में हमको दिखाई देने लगते हैं और तुरंत हम भूल जाते हैं केशव शिव प्रथम क्षण तो वो शिव थी लेकिन उस प्रथम क्षण को हम ज्यादा दर संभालने पाते और योगी उस प्रथम क्षण में ही टिक जाता है इसलिए वो संसार के सृष्टि के सत्य को देख पाता है तेजु विचित्रम अत्यंतम ऊर्द्व अधिक भुवनानी तदंशाश्चर्य सुख दुःख मतिर्भव अब ये संसार का स्वरूप अभिनव गुप्ता जी बता रहे हैं इस श्लोक में कि संसार का स्वरूप क्या है वो कहते हैं कि यहाँ इस संसार में एक शिव सृष्टि से परे भी है और सृष्टि रूप में भी है दोनों रूप में है वो सृष्टि रूप में भी शिव है और सृष्टि से परे भी है विश्वप भी है विश्वोत्तीर्ण भी है दोनों रूपों में शिव है तो कुछ संसार में रचा जाता है शक्ति दृष्टि एक सीमित अधिकार आपको भी दे दिए गए उसी से आप उस सीमित स्वतंत्रता से कर्म करते हो और कर्म के पीछे जो भावना होती है उससे फल उत्पन्न करते हो इसलिए ये ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म है इस सृष्टि के अंदर जो अपने आप जो आप करते हो जो बोते हो वो उगता है जो करते हो वो आपको रिटर्न होता है जैसे जैसे आप सृष्टि के अंदर कार्य करते चले जाते हो उस उसके द्वारा एक सृष्टि का विकास होता चला जाता है इसमें सुख का सृजन होता है दुख का सृजन होता है खुशी का मातम का उदासी का और कई तरह की रचनाएं रची जाती हैं ये इसी का नाम संसार है संसार इन भिन्नताओं से भरा संसार है जो स्वयं ही रचता है लेकिन इस सृष्टि में जो हम हैं हमारी जो स्थिति है वो खिलौना जैसी हो जाती है क्योंकि हम इस सृष्टि के सत्य को न जान सृष्टि की माया के द्वारा सृष्टि रचने वाली जो शक्ति है माया उसके द्वारा हम खिलौने की तरह खेले जाते हैं और मज़ेदार बात यह है कि जब आदमी खूब धन कमा लेता है यश कमा लेता है जब वो कोई बहुत सुंदर सौंदर्य का स्वामी होता है यौवन का स्वामी होता है या उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर होती है उस स्थिति में अपने आप को खिलाड़ी समझने लगता है वो समझता है कि मेरे पास बहुत अधिकार मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है लेकिन उसी समय अगर हम शक्ति की दृष्टि से देखें माया की दृष्टि से देखें तो माया उस पर हंसती है क्योंकि वो उसी दिशा में भाग रहा है जिस दिशा में माया उसको भगाना चाहती है क्योंकि तभी तो सृष्टि चलेगी तुम करोगे कर्म तुम करोगे अहंकार तुम करोगे दुराचार और उसी से तुम करोगे पुण्य तुम करोगे पाप इन सब भावनाओं के द्वारा कर्मफल उत्पन्न होता पाप से भी होते हैं पुण्य से भी होते हैं वो कर्मफल इस सृष्टि को फिर से एक नया स्वरूप दे देंगे और उसके बाद में ये सृष्टि आपको इसी जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में घुमाती चली जाएगी इसलिए जब तक हम अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं तो सत्य में खिलाड़ी कौन है हम तो एक गेंद की तरह लुढ़काए जा रहे हैं जब हमको दुख उधर कहता है उधर चले जाए उधर चले जाते हैं सुख कहता है उधर सुख है उधर चले जाओ उधर लुढ़कते हुए चले जाते हैं कभी हम पैसे के लिए चले जाते हैं कभी यश के लिए चले जाते हैं किसी शक्ति के लिए चले जाते हैं और न जाने हम किन की चीज़ों के लिए संसार में दौड़ लगाते हैं और संसार की समस्त दौड़ वो ऐसी ही है जैसी एक हॉकी की गेंद उसको जिधर उधर मारा जाता है वो उधर उधर दौड़ती है लेकिन खिलाड़ी कौन है खिलाड़ी वो है जो इस शक्ति को अपने अधीन कर लेता तब यही शक्ति अपने स्वरूप को जानने के बाद यही शक्ति आपको शिवत्ता तक ले जाने के लिए ललायित होती है ये शक्ति आपको साथ लेके क्षुत्र तक जा सकती है शक्ति एक ही है रूप उसके दो हैं एक माया है और जो आपको संसार की तरफ ले जाती है एक परमेश्वर शिव की स्वातंत्र है जो आपको शिव की ओर ले जाती है अब हमको अपने आप को इस माया के पर्दों के बाहर देखने की क्षमता पैदा करें इस सत्य दर्शन की हमारी आंखों की क्षमता हो कि संसार में सत्य क्या है वो हमको दिखने लगे यही परमेश्वर की शिव दृष्टि है और इसी दृष्टि का विकास हमको उस शक्ति का स्वामी बना सकता है शिवो हम शिवो हम कहने में कोई बुराई नहीं है महाराज कहते थे कि शिवो हम शिवो हम कहने की बात नहीं है लेकिन मनन करने की बात जब हम कहें कि शिवो हम शिवो हम सड़क पर अगर हम कहेंगे तो निश्चित रूप से मार पड़ेगी लोग मारेंगे कि ये पागल हो गया या तो यह अहंकारी लेकिन कहने की आवश्यकता ही नहीं ये तो महसूस करने की बात है ये तो हमारे हृदय के अंदर इस बात का एहसास हो कि मैं शिव हूँ और उस समय इस सृष्टि का नजरिया धीरे धीरे बदल जाता है जब हम केंद्र में होते हैं तो सत्य को देख सकते हैं जब हम परिधि पे होते हैं हमारी मैं और संसार की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है चमड़ी से शुरू होती है तो हम संसार में हैं अगर आत्मा से शुरू होती है तो ये शरीर भी संसार का हिस्सा है चमड़े से शुरू होते चमड़ी के बाहर संसार है और आत्मा से यात्रा शुरू होती है हमारी दृष्टि शुरू होती है हम आत्मा में स्थित हैं और वहाँ से हमारी दृष्टि शुरू होती है तो ये शरीर भी संसार का हिस्सा है ये भी शरीर भी जड़ है इस संसार को कभी सर्ष, सर्ष, शरीर को मैं कभी मैं नहीं बोलूँगा ये बोलूँगा मेरा शरीर और सत्य यही है कि मेरा शरीर है मैं इसका स्वामी हूँ इसमें रहता हूँ वरण लेकिन ये मेरा क्रिएशन है मेरी रचना है मेरा तात्कालिक निवास है ये मैं नहीं हूँ ये मेरा सत्य परिचय नहीं है एवं अस स्वतंत्रता से निःशक्ति भेद स्वात्मघात सृष्टि संवारा स्वरूपत्व संस्थित तेशो विचित्र अत्यंतम मूर्ध् अति हमने पढ़ लिया कि वो कुछ ऊपर रचा जाता है कुछ अगल बगल में रचा जाता है उसी का नाम संसार है जो दुख सुख हम रच लेते हैं वो संसार के रूप में हमको यहाँ दिखाई देता है और ये आटो फीडबैक जो हम करते हैं वैसा वैसा होता है और जो सीमित स्वतंत्रता के कारण ये सब कुछ होता है तदित तस् अपरिज्ञानम तत्व स्वातंत्रम ही वर्णित स एव खलु संसारो जड़ानाम यो विभीषक अब हमको ये बात यहाँ समझ में नहीं आती कि समय की लंबाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती अभिनव गुप्ते जी उस समय कह रहे हैं आज से करीब एक हज़ार बरस पहले कि समय की एब्सोल्युट एग्जिस्टेंस नहीं है टाइम डज नॉट एग्जिस्ट एज एन एब्सोल्युट एंटिटी ये बात अगर उस समय के सामाजिक परिवेश के हिसाब से सोचो तो बहुत एडवांस में कह दी गई थी बहुत पहले कह दी गई थी ये एक बात एक जगह हमको और सुनने में आती है याज्ञवल्क और मैत्री के संवाद में वारणाक उपनिषद में तब भी ये बात सृष्टि में समय और अंतरिक्ष की निरपेक्ष सत्ता को नकारा गया था कि सृष्टि में समय और अंतरिक्ष की निरपेक्ष सत्ता नहीं है इसके कॉन्स्टेंट्स हैं ये रचित है सृष्ट है अंतरिक्ष भी सृष्ट है इसके भी रचित अवयव हैं और ये बात 1915 तक तो किसी के कल्पना में भी नहीं थी आज आश्चर्य लगेगा हमको कि हम पंच महाभूतों में अंतरिक्ष को गिनते आए हैं ये हजारों बरस से गिनता है कि हम पंच पंचमहाभूतों में धरती है जल है अग्नि, वायु और आकाश आकाश को हमने पंच पंचभहाभूत माना यानी हमने उसका पॉजिटिव एग्जिस्टेंस स्वीकार किया उसकी विधायक सत्ता को स्वीकार किया कब हजारों साल पहले अंतरिक्ष की विधायक सत्ता के बारे में 19वीं सदी के आरंभ तक बल्कि 20वीं सदी के आरंभ तक विज्ञान के पास कोई दृष्टि नहीं थी कोई विकल्प नहीं था इस बात में सोचने के लिए कि क्या अंतरिक्ष की विधायक सत्ता है लेकिन अंतरिक्ष की विधायक सत्ता तब समझ में आई जब आइंस्टीन ने जो प्रयोग किए सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया उसके बाद में उसके गुणधर्मों के बारे में बताया और तब ये बताया कि ये जो समस्त आकर्षण हैं गुरुत्वाकर्षण हैं यहाँ हमारे जो अंतरिक्ष हैं उसके गुणों के अधीन हैं अंतरिक्ष जो गुण हैं वो अंतरिक्ष को हम एक तनी हुई चादर की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर वो मुड़ भी सकता है एक बड़े पिंड के कारण वो मुर्जी से हमने तनियर पे पत्थर दिया तो मुड़ जाता है आसपास के छोटे छोटे कंकर लुढ़कते उसके पास आ जाते हैं ऐसे ही अंतरिक्ष की स्थिति है अंतरिक्ष के गुणधर्मों को आइंस्टिन ने समझाया था समय की निरपेक्ष सत्ता को आइंस्टिन ने इनकार किया था तब आपको समय में समझ में आया था कि समय एक जैसा नहीं चलता लेकिन ये बात तो एक पहले एक बरस पहले हमारे अभिनव जी ने स्पष्ट की थी कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती कि समय की विधायक समय की जो निरपेक्ष सत्ता नहीं है तो ये भ्रम भी परमेश्वर के स्वातंत्र के कारण है भगवान का जो स्वातंत्र है जिसके कारण आप भ्रमित हैं आपको समय के बारे में सत्य नहीं मालूम। आपको ऐसा लगता है कि समय निश्चित गति से जाता है कि मैं समय हूँ और मैं एक निश्चित गति से चलता हूँ हमारे यही धारणा है लेकिन समय की गति सापेक्षिक आपके लिए समय जो बीत रहा है अन्य के लिए बीत रहा है उनमें भयंकर फर्क है हम छोटे छोटे अनुभव हैं हमारे खुशी का समय जल्दी से बीत जाता है दुख का समय काटे नहीं कटता बुढ़ापड़ा बड़ी मुश्किल से कटता है समय वही है अगर एक साल के समय को ले लें हम एक यूनिट बना लें एक साल की तो एक साल की खुशी का समय बचपन का समय जवानी का बेहोशी में बीत जाता है बुढ़ापे का एक साल हमारे लिए बड़ा मुश्किल है लकवा लग गया बिस्तर पकड़ लिया तो एक साल हमारे लिए नर्क हो जाता है एक जीवन का अनुभव हमको लेने में सत्तर अस्सी साल लगते हैं एक जीवन का अनुभव कुत्ते को लेने में दस बारह साल लगते हैं एक जीवन का अनुभव मच्छर को लेने में एक आधा हफ्ता लगता है कुछ बैक्टीरिया वायरसेस है जिनको कुछ क्षण या कुछ घंटों में उनका पूर्ण जीवन हो जाता है उसी में वो बचपन जवानी बुढ़ापा सब निकल जाता है तो उनको भी तो जीवन का अनुभव हुआ एक बैक्टीरिया को एक वायरस को एक मच्छर को एक कुत्ते को हाथी को एक साल लग जाते हैं एक जीवन का अनुभव लेने में एक वृक्ष को उस जीवन का अनुभव लेने में कभी कभी सैकड़ों बरस लग जाते हैं तो जीवन का अनुभव अगर एक इकाई के रूप में ले लिया जाए कि जीवन का अनुभव एक इकाई है तो जीवन का अनुभव लेने के लिए सबके पास समय भिन्न भिन्न लगने वाला है कुछ मिनटों कुछ घंटों से ले सैकड़ों बरस तक का तो ऐसा कैसे इसलिए महाराज कहते थे कि ये सत्य है कि जीवन में हमको जो संसार सन, में जो एक साथ बहता हुआ समय दिखाई देता है ये सत्य नहीं है वरण सत्य है कि ये सापेक्षिक है और प्रकाश गति से चलने के बाद क्या होता है वो तो सापेक्षता कहती है कि अगर आप साल भर में घूम के आए प्रकाश के नियर 99% की गति से भी घूम के आए तो यहाँ तो कई सदियाँ बीत जाएंगी धरती पर आओगे तो यहाँ कोई आपको जान पहचान की कोई चीज़ नहीं होगा लगा मैं तो एक साल में घूम के आया लेकिन यहाँ तो सदियाँ बीत गई मुझे पता ही नहीं और ये वैज्ञानिक प्रयोगों से सत्य सिद्ध किया जा चुका है कि जो घड़ियाँ हैं निरपेक्ष रूप से नहीं चलती जो घड़ियाँ चलती हैं वो सापेक्षिक गति के आसा आप चलती हैं छोटी छोटी गतियाँ उसकी घड़ी की गति में फर्क नहीं लाती लेकिन जब प्रकाश की गति की तुलनात्मक गतियों से कोई चलता है कंपैरेटिव स्पीड से चलता है तो उस समय वो घड़ियाँ धीमी होती चली जाती क्योंकि हम जैसे ही स्पेस के डायरेक्शन में तेज चलते हैं तो समय के डायरेक्शन ये एक्स है एक्स एक डायरेक्शन में अगर समय है तो वाई डायरेक्शन में अंतरिक्ष है अंतरिक्ष की दिशा में हम तेज चलेंगे तो प्रकाश की दिशा में समय की दिशा में कम होते तो कम चलते चले जाएंगे और जब हम प्रकाश की गति से चलेंगे तो समय समय थम जाएगा जो कि प्रैक्टिकली असंभव है तो ये बातें इस श्लोक से हमको समझ में आती है जो कि अंतरिक्ष में और प्रकाश में एक रिश्ता है जो दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं इनकी गति निरपेक्ष नहीं है ये बात इस श्लोक का संदेश है इसके तत्प्रसाद प्रसाद एव, गुरुवा गमथ एव वाह शास्त्राद वा परमेश्वर से ये सत्तकस्मा उपागमन है ना के, ऐसे कैसे किसी भी तरह कैसे अब हमको शास्त्र का ज्ञान ऐसे हो चाहे वैसे हो कैसे होता है शास्त्र का ज्ञान शास्त्र वो हैं जो आपकी चेतना से उद्भूत आपकी चेतना से निकले समस्त शास्त्र शूत्री हैं जो आपकी चेतना की रचनाएँ हैं चैतन्य की रचनाएं इसलिए हम कहते हैं ईश्वर प्रदत्त हम उसको कृष्ण गीता को कहते हैं कृष्ण भगवान ने कही वेदों को कहते हैं भगवान के लिए क्योंकि ये अंतरात्मा की आवाज़ है अंतर चेतना। क्यों अंतर अंतरचेतना की आवाज़ आपको भी आती है लेकिन हम दबा देते हैं मुझे भी आती है मैं भी उसको दबा देता हूँ लेकिन अगर मेरे मन में मेरा मन निर्मल है पवित्र है जिसमें किसी भी तरह की वासना नहीं है किसी भी तरह की सांसारिक कामना इच्छा नहीं है न किसी के प्रति षडयंत्र है वरण मात्र प्रेम का साम्राज्य है तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ही श्रुति है मेरी अंतरात्मा की आवाज़ श्रुति बन जाएगी लेकिन जब तक मन में षडयंत्र है वासना है कामना है वैमनस्य है तो उसके कारण वो अंतरात्मा की आवाज़ संसार की भाषा बन जाती है वो श्रुत्य नहीं बन पाती तो समस्त शास्त्रों का ज्ञान वो गुरुगम्य हो सकता है गुरु से दिया गया ज्ञान हो सकता है गुरुदत्त ज्ञान हो सकता है वो आपको ईश्वर ईश्वरदत्त यानी कि आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला हुआ ज्ञान हो सकता है शास्त्रों के अध्ययन से किया हुआ ज्ञान हो सकता है या आपको शक्तिपात से मिला हुआ ज्ञान हो सकता है तो इनमें से कोई भी ज्ञान जब आपको मिलता है लेकिन ज्ञान मिलने का मतलब और जानकारी मिलने में बहुत फर्क है जानकारी का तो आस्पेक्ट मात्र मस्तिष्क तक स्थित है जो उसके बाद हृदय और हृदय के बाद में हमारा अस्तित्व आता है जिसको नाभि का स्तर कहते हैं तो ज्ञान जब नाभिके स्तर पर आता है तभी हम उसको ज्ञान कह सकते हैं अन्यथा वो इन्फॉर्मेशन है या एक किसी बात जिसे हम पसंद करते हैं। वो हार्दिक स्तर तक लेकिन जिसमें हम जीते हैं वो हमारा नेवल लेवल है या जिसको हम कह सकते हैं हमारा अस्तित्व का स्तर है अस्तित्व का स्तर है उस स्तर पर जब वो आती है बात चाहे वो शास्त्र के पढ़ने से आए स्वाध्याय से आए गुरु के ज्ञान से आए चाहे वो शक्ति से आए या परमेश्वर के अनुग्रह से आए कैसे भी आए अस्मात कस्मात कैसे भी आए उसके बाद अगर वो ज्ञान इस स्तर पर आ गया नाभिक स्तर पर आ गया तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं कि उस ज्ञान के द्वारा वो जीवन मुक्त हो जाता है अब उसके जीवन में किसी तरह के कर्म फल की कोई संभावना नहीं रह जाती उसके कर्म उत्तर कर्म कहलाते हैं ना वो जो कुछ भी करेगा उसके लिए वो अब कभी भी कर्म फलों के बंधन में नहीं बंधेगा क्योंकि वो अब शिव स्वरूप हो गया है ना शिव जो कुछ करता है वो किसी भी कामना से इच्छा से स्वार्थ से षड्यंत्र से नहीं करता वरन वो खेल के लिए करता अब हमको ये बात समझ में आती है शुरू में संसार भगवान ने खेल के लिए बनाया था एक बच्चा रेती का घरौंदा बनाता है क्या उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है क्या उसको उसमें रहना है क्या उसको बेचना है क्या उससे पैसे कमाना है क्या किसी को नीचा दिखाना है बिल्कुल भी नहीं ये उसका खेल है और उसमें वो आनंदित होता है रेत का घरोंदा बनाता है पेड़ रखाता है पेड़ के ऊपर बहुत सारी रेती लगाता है फिर पेड़ हटाता है निहारता है मजे लेता है फिर उसको मिटा देता है ऐसा ही बिना उद्देश्य का इस संसार का खेल है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं लेकिन इस खेल के अंदर छोटे छोटे नियम छोटे छोटे उद्देश्य भर दिए गए हम लोगों को छोटे छोटे उद्देश्य दे दिए गए हम लोगों को छोटी सी स्वतंत्रता दे दी गई कि करो और उस स्वतंत्रता के द्वारा हम उपयोग करें उसका सदुपयोग करें उसका चाहे दुरुपयोग करें लेकिन दोनों के बीच में रास्ता प्रेम का जाता है जहाँ इस सृष्टि से हम जब प्रेम करते हैं तो फिर हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बेड़ियाँ हैं एक लोहे की बेड़ी है एक सोने की बेड़ी है दोनों के द्वारा पुनर्जन्म तय है पाप और पुण्य दोनों की भावनाओं से कोई भी कर्म किया जाए इस सृष्टि में पुनर्जन्म का कारण होता है लेकिन जब हम प्रेम से कोई कार्य करते हैं मोहब्बत से कार्य करते हैं वो पुनर्जन्म का कारण नहीं होता है हम किसी को दान देते हैं तो सोचते हैं कि भगवान हमको इसके बदले में स्वर्ग देगा तो पक्का देगा लेकिन उस स्वर्ग से वापस धरती पर आएंगे और फिर हम नए कर्म करेंगे लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसको ये फालतू की चीज पड़ी है तुम ले लो तुम्हारे काम में आएगी उसको अच्छा लग रहा है वो मुझे देने में आनंद आ रहा है बस ये प्रेम के द्वारा हमने कुछ कार्य किया तो प्रेम के द्वारा किया गया कार्य ही ईश्वरीय कार्य है बाकी सब सांसारिक कार्य हैं चाहे वो पुण्य दिख रहा हो आपको चाहे पाप दिख रहा हो पाप पुण्य दोनों ही सांसारिक कार्य हैं जो दिव्य कार्य है वो तो मात्र प्रेम है तो शास्त्र के द्वारा कैसे भी हमको जो मिले उससे वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है क्योंकि उसके बाद अब उसको जीते जी ये जीवन जो प्रारब्धवश मिला है उसको काटना है और तदनंतर उसकी मुक्ति तय है ये तो बंधन मोक्षोश्च परमेश्वर स्वरूपतः न विद्यते न भेदो ही तत्वतः परमेश्वर अब हमको दिखता है कि संसार में बंधन है अब ये बड़ी आगे की बात होगी अब है ना बड़े उच्चतर स्तर की बात ये पंद्रह श्लोकों में उन्होंने सर्वोच्च स्तर की बात जैसे कि हम पहले आणु उपाय समझते हैं फिर उसके बाद शाक्त उपाय समझते हैं फिर शाम्बा उपाय की अर्धता प्राप्त होती है फिर श्या्बा उपाय को समझते हैं ये यहाँ पर उन्होंने पंद्रह श्लोकों में सर्वोच्च स्तर की बात अब कहने आपके लिए आ गए कि जहाँ पर हम जिसको बंधन कहते हैं वो कोई बंधन नहीं है क्योंकि बंधन आएगा कहाँ से और शिव को बांधेगा कौन और जब वो स्वयं ही बांधने को राजी है तो स्वयं ही तो बंधनमुक्त हो जाएगा इसलिए कहते हैं वो कि जब वो चाहता है वो रामलाल के रूप में आ जाता है दुख उठाता सुख उठाता रोता है शादी ब्याह करता है बच्चे पैदा करता है फिर कर्मों फल पैदा करता है फिर उसमें नई नई जन्म लेता है कई जन्मों तक रोता पीटता है लेकिन जिस वक्त तो उसकी इच्छा होती है वो फिर शुरु में आ जाता है फिर योगी के रूप में आ जाता है और फिर शिव स्वरूपता हो जाता है फिर उसको लगता नहीं आप रामलाल मजा मजा ले लिया अपने आप अप, श्यामलाल के रूप में चले जाते हैं वो फिर श्यामलाल के रूप में चला जाता है संसार में इसलिए संसार में जाना और संसार से विमुख हो जाना वापस आ जाना शिव स्वरूपता प्राप्त कर लेना दोनों उसकी स्वतंत्रता है जब चाहे वो जीव रूप में आ जाता है जीव रूप को स्थगित करके शिवरूप में आ जाता है शिवरूप को स्थगित करके फिर जीव रूप में आ जाता है ये उसका परम स्वतंत्र है इसीलिए योगी की परिभाषा भी ये है कि जो शिवस्वरूपता प्राप्त कर लेता है मात्र वो योगी नहीं है जो शिव सुरुता प्राप्त करे वापस धरती पे आ सके फिर जीव स्वरूपता प्राप्त कर सके और वापस शिव सुरता यानी वो स्वतंत्रता से शिव और जीव दोनों के बीच में दौड़ लगा सके वही पूर्ण योगी है तो पूर्ण योगी वही है जो संसार में भी है सृष्टि में भी है और शिवतता के साथ भी है वो शिव के साथ भी एक है सृष्टि के साथ भी एक है न केवल वो शिव के साथ है वरन वो सृष्टि के साथ भी उतना ही है जितना शिव के साथ है तो ये हमारा अंतिम श्लोक पर हम आ चुके हैं अब तो इत्थम इच्छा कला ज्ञान शक्तिशुल बुजाशित भैरव सर्वभावनाम स्वभाव परिशीलित है इस तरह भगवान भैरव ने अपने स्वभाव में तीन शक्तियाँ समान रखें इच्छा ज्ञान और क्रिया और इन तीन शक्तियों के द्वारा वो इस सृष्टि का निर्माण करता है इससे खेलता है और इसको अपने आप में समेट लेता है और ये उसका आनंद का खेल है हम जब तक चाहें खिलौने बने रह सकते हैं जब तक चाहें जब चाहें आप वापस शिवता प्राप्त कर सकते हो और भगवान इस समस्त सृष्टि के और एक भुवनों के जो स्वामी हैं वो इस त्रिशूल पर आनंद विराजमान है अंत में अभिनव गुप्ता जी कहते हैं सुकुमार मती शिष्या प्रबोध इंच सा इमें अभिनव गुप्ते ने श्लोका पंचदशों दिता वो कहते हैं कि मेरे सुकुमार मती के शिष्य हैं यानी मॉडरेट इंटेलिजेंस के शिष्य हैं जो बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है और मूर्ख भी नहीं हैं उन बीच के सुकुमार मती वाले लोग जो सुकुमारमती उसको भी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है जो स्वीकारते हैं श्रद्धा है जिनमें तर्क और श्रद्धा में फ़र्क है वो कभी फिर बात करेंगे लेकिन वो कहते हैं जो श्रद्धालु हैं जो मुझ पर आश्रित हैं जो सुकुमार मती के हैं जिनको बड़े बड़े शास्त्र समझ में नहीं आ सकते उनके लिए मैंने ये पंद्रह श्लोक लिखे हैं ताकि उनका सद्य कल्याण हो सके इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सके ये पंद्रह श्लोक अगर हमको समझ में आ जाते हैं तो इस सृष्टि के स्वरूप को ईश्वर के स्वरूप को हमारे कर्तव्यों को और अधिकारों को और हमारी सुसुरुता को हम आसानी से समझ सकते हैं तो मैं सोचता हूँ हमारी बौद्ध पंचदीशिका का अध्ययन का एक छोटा सा क्रम जो हम आज पूर्ण होता है और इस अवसर के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपने जिससे मैं सरल भाषा में और सरल बिल्कुल इजी एग्जांपल्स के साथ जैसे आपने समझाया बहुत-बहुत बहुत-बहुत आवाज़ अभी मैं प्रोफेसर से कि वो बहुत थे बड़ा आनंद आया आज सुन के डीप डी था पंद्रह श्लोकों में उन, उनको सुनने का जो आपने सरलता से समझाया है मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है जो आपने हाँ, बहुत जी सी तो मेरे पास पढ़ी हुई है उसको मैंने साथ में लिया था मैंने तो देखता रहूँगा साथ साथ <laughs> <laughs> तो, तो या पढ़ू या आपको सुनू दोनों में आनंद ही आता है क्योंकि उसको भी आपने एक्सप्लेन जो किया कॉमन आदमी के लिए क्योंकि एक बड़ा गूढ़ विषय है जिसको समझना इतना आसान नहीं होता लेकिन जैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट को मैं शिव हो और शिवि संपूर्णता ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसको में देखा जाए तो सारे कश्मीर शविज्म का भाव उसमें से निकल के आ जाता लेकिन ये कहना आसान होता है लेकिन आप जैसे लोग इसको समझ पाते हैं कि ये रियलिटी यही है और इन इनको समझ के उसको जीना और उसी में लीन हो रहना ये एक थोड़ा न, कई लोगों के बहुत तो कठिन हो जाता है भटक जाते हैं कहते तो है मैं ही शिव हूँ लेकिन जब कुछ और काम करने लग जाते हैं तो उसमें वो आदमी भूल जाता है तो इसमें एक प्रैक्टिस की भी बड़ी जरूरत होती है जैसे आपने मैंने लिखा प्रेम से जो कार्य किया जाए शिव कार्य है बाकी चाहे आप अच्छा कर्म करें करें या बुरा कर्म आपको तो फिर वापस करेंट तो है जो जी कहती है है ये कैसी ऐनक जो एक बारी आपके ऊपर चढ़ गई तो आपका सोचने का समझने का और दृष्टि पूरी बदल जाती तो इस ऐनक को हमारी आंखों पर चढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है की कई लोग संसार को जो कई चीजें बड़ी मुश्किल लगती हैं, उसको समझने में आ, आसानी होगी एक जीवन की कार्यशिला एक बड़ी चेंज हो जाती है हमारी जब चीजों को समझते हैं। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बताया था देहो देवाल देवी देहती ईश्वरा त्ञान निर्मल भावे नगर तो आप शिव की पूजा करते हैं तो समझते न ही शिव हूँ जो शिव की पूजा कर उस स्थिति में जब आदमी आता है तो वो पूजा का भी भी आनंद आता है है और उसका फल हो जाता बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो अच्छा लगा आ, कभी फिर मिलने का समय हाँ, बस हम सोचे रहे हैं जल्दी आने का आपके पास एक बार तो जरूर मिलने आना है मुझे माहेश्वर जाने का आपको तो समय मैं तो नहीं जा पाया लेकिन स्वामी जी ने कहीं अपने बुक में लिखा है कि अभिनव गुप्त का संबंध माहेश्वर से था तभी वो अपने शायद लिखते हैं <laughs> मुझे वो उनको लेके आए थे ना ललता महामाहेश्वर वही से मध्यपुर से वहीं से, से, से कहीं ना कहीं उनका लिंक वहाँ बना जाता है तो आपका इसमें आने का बहुत धन्यवाद अच्छा लगा देख तो के के सुन जो उम्मीद है कि अगले में भी भी आप आप आते रहेंगे ज़रूर ज़रूर जब तो तो तो तो तो एक्चुअली किसी एक ने क्वेश्चन रेज किया था पहले बुला था लिखा था कि मुझे एक सवाल है मैंने लिखा है, Namaskar डॉक्टर, I have a question. You mentioned that when Shiva wishes to come as Ram Lalla, he becomes Ram. When he wants to come, he becomes he becomes that. In that way, the Shiva of Shivran, who lives in Kailash with Parvati, must be a manifestation of that ultimate Shiva as well. Actually, please uh, little bit explain me because uh, there was some problem with the sound, so I could not get the question completely. Ah, yeah. Here, Ramoji is. You can put this question directly also. Huh huh. Or he, or he, Mujeeb has. Huh. So he is saying, uh, you mentioned that when Shiva wishes to come as Rama, ah, yeah, he becomes yeah. Rama. Huh. When he wishes, when he wishes wants, to go back to the state of Shiva, he becomes Sharam Shiva again. जी in that way the shiva of shiva puran who lives in Kailash with parvati he must be a manifestation of the ultimate shiva as well also is... mentioned that for understanding sake we name ultimate reality as shiva but it could be also comparable own in... prak prak literally actually all the existence whatever is perceptible through our senses is shiva nothing else maybe the incarnation of ए डिटी और एनीथिंग दैट यू सी और इमेजिन इज शिवा शिवा इज गॉट दी द नेम नेम शिवा वी हैव गिवन बट इट इज द एग्जिस्टेंस द ऑल द एग्जिटेंस इन वट एवर फॉर्म यू सी वेदर इट इज लॉर्ड शिवा ऑन कैलाश पर्वत और लॉर्ड शिवा इन ए टेम्पल और अ मैन इन यूर हाउस all are shivan equal shiva it is not that there somebody is less or more everybody shiva it is only that the shiva hood of your own nature is not known to us and least known to the jada or insentient creations so when you come to know about your own real nature and that too is with the grace of lord shiva itself that is grace of your own then you can Yourself realize your own nature. So that is the time when you just stop being Ram Lal and you just go to the Shiva Buddha. And when he wishes to create Ram Lal, he is always free to create a Ram Lal. So either way, he is free enough to make any creation and free enough to go back to the original source from where he has come. So I think uh, uh, if there is any more clarification, I would uh, try to explain as per my own concepts and knowledge. I hope you got answer. Milana ji, please. Please, I guess he is on call. The new um, uh, professor caller. Can I chat? Ah, namaskar, namaskar. मैं कल भी आपने बोला था वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की थी तो मुझे तो बड़ा भी बड़ा आपने बीच-बीच में जो वैज्ञानिक द्वारा आनंद आया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी यही चाहता हूँ की हम दर्शन को वैज्ञानिकता के साथ जोड़कर और कुछ जो नई चीजें आ रही हैं सामने डार्क डार्क मैटर एनर्जी या बिग बैंग के मोस्ट ऑफ तो इन चीजों को भी हमें धीरे धीरे इसका अन्वेषण करके और सामने लाना चाहिए मुझे लगता है की जो शुद्ध तत्व है छत्तीस तत्वों में प्रथम शक्ति शक्ति शक्ति क्रिया ज्ञान या ईश्वर तो सबका तो तो सब तो आपके विचार सुने थे जब आपने बोला था की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन होना चाहिए हाँ जी तो मुझे अच्छा लगा था क्योंकि आज का जो नौजवान है वो तभी तभी तो समझ, तो समझ पाएगा हाँ, जो उसकी बेसिक तो हैं साइंस तो की तो तो आप और स्पिरिचुअल देन ओनली तो आज आपने थोड़ी वैज्ञानिक देकर इसको समझाया बहुत अच्छा लगा और इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं मिलकर और मुझे लगता है कि आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद <laughs> <नहीं दन्यौर। देख्णियों। laughs> को, को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाकर इसकी आकर्षित कर सकेंगे दो चीजें हैं एक तो वैज्ञानिकता वैज्ञानिक जहाँ उलझे हुए हैं उनके आगे हम जा सकते हैं या नहीं जिन चीजों पर अभी भी वैज्ञानिक जो है वो दृष्टिकोण सही नहीं है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम दर्शन के माध्यम से उनको आगे ले जा सकते हैं और विज्ञान के दूसरा माध्यम को में से में इससे या सपोर्टिव बनाकर को शैव दर्शन की तरफ आकर्षित कर सकते तो ये बहुत अच्छा रहेगा तो इस दृष्टि से क्या काम किया जाए वो आगे बैठ कर सबसे बड़ी समस्या है कि बट अन और में भी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा इंक्लूड किया है बत, सच जो है उसको अपन कश्मीर शैव दर्शन के बारे में उसमें ला सकेंगे या नहीं या तो यूनिवर्सिटीज में कई चेयर्स बने इस तरह की जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस को साथ में लेकर उस दृष्टि से हम आगे प्रयास करें तो शायद हम जो भविष्य की या इक्कीसवीं सदी है उसमें हाँ हा। इस शैव दर्शन को पुनः स्थापित कर सकते हैं अच्छी तरह पूरे विश्व के क्योंकि ये दर्शन अपने आप में संपूर्ण है और मुझे लगता है कि वैज्ञानिक सच्चों के बहुत नजदीक है, है निश्चित तो, तो इस बारे में अगर सम्मिलित प्रयास किए जाए और उसके आप धर्णधार बने अगुवा बने तो हमें बहुत खुशी होगी मुझे तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी गुरुदेव की कृपा से वो पूरी करने की कोशिश करूंगा <laughs> जी थैंक uh, यू मैं भी प्रणाम सरोज गुप्ता सागर मध्य प्रदेश से अच्छा अच्छा नमस्कार हाँ मैं कल भी मैंने uh, सुना बहुत अच्छा लगा रहा बहुत और ये कॉलेज में साल से पढ़ा अच्छा पिछले वर्ष हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है लागू हो चुकी है और अभी ईयर के सिलेबस में गीता का श्रीमद भगवत गीता का कर्मयोग जोड़ा हुआ है हम्म हम्म बहुत अच्छी बात है मैं मैं, मैं चाहती हूँ कि कश्मीर शेब दर्शन ओपन इलेक्टिव में एक कृष्ण पत्र के रूप में पढ़ाया जाए बच्चों को तो मैं सबसे पहले तो मैं आपका फोन नंबर लेना चाहती हूँ आपसे आप बात करूँ हाँ, लेकर बिल्कुल जरूर आप जब चाहें फोन कर सकते आप आप तो नोट कर सकते हैं नंबर बिल्कुल अभी बता सकता मैं थ्री फाइव डबल सेवन एट ठीक है मैं आपसे बात करूंगी और हमारे यहाँ भी ये प्रक्रिया चल रही है तैयार e किए जा रहे हैं और हाँ। मैं अपने उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से इस, इस बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं अभी श्रीनगर गई थी तो वहाँ भी जो रैना साहब जी हैं उनसे भी बात करके आई थी की सिलेबस में मैं चाहती हूँ मैं चूँकि कॉलेज में हूँ तो उच्च शिक्षा बी फर्स्ट ईयर से ओपन इलेक्टिव में एक प्रश्न पत्र के रूप में कश्मीर दर्शन उसके के लिए मैं आपसे थोड़ा से ये जानना कि इसको तो शुरू किया जाए और तो कितना जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे समझाएंगे तो वो बात बहुत प्रभावी रहती है छोटे बच्चों को बिल्कुल जी तो स्कूल शिक्षा के लिए भी और उच्च शिक्षा के लिए मैं आपसे बात करूंगी जरूर। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इतने अच्छे इतने अद्भुत उदाहरण दिए हैं कि बिल्कुल जब आपको सुन रही थी तो मेरे तो बिल्कुल रोम रोम पुलकित हो रहा था ऐसा लग रहा था की आपको सुनती रहो <laughs> आइए आप तो पास में महेश्वर आ सकते हैं कभी <laughs> क्या और आप, आपका आपका मार्गदर्शन आज की बात मुझे मिले ये सही सही बीच में जी आप कुछ कह रही हैं बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहती हूँ अभी टाइम का भी ख्याल करते हुए जी, में में जी, जी जी मैं बोल रही हूँ कि बीच में के टॉपमिक मैं नंबर सर ने दिया है है ना तो हाँ। जी जी धन्यवाद नील रैना जी धन्यवाद भारती जी मैं मेरी आवाज आ रही है ना अभिनव रूपा शक्ति तदगुप्त यो महेश्वरो देवाम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे नमो निखिल पनपटी से महामहेश्वर श्री अभिनव गुप्ताय दे। देना चाहूंगा कल दो कारे, तीन कार्यक्रम है पूरे दिन पर नौ बजे कवि कुल यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी नागपुर से नौ बजे का कार्यक्रम है और ग्यारह बजे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बीना अग्रवाल जी का संबोधन है और शाम को श्री गिरि रत्न मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे आठ से नौ बजे तो अनुरोध हैतना अपने आप को भी प्रभावित कर पाए हम सब अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाए ये हम सब की आशा है अपेक्षा है गुरुजनों का आशीर्वाद है उनका संदेश है तो के साथ डॉक्टर सुपोली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरे कार्यक्रम में हमारे जुड़े डॉक्टर डॉक्टर आप बहुत धन्यवाद नहीं नहीं जा रही तो समय का था तो दो तो पाँच मिनट बैठती हैं लेकिन उनको लगा कि मैं सुनती जाऊं जब वो कर रहे थे साथ साथ वो भी अपना बताती जा रही थी से प्रकाश आपने बोला तो प्रकाश को देखने के लिए विमर्श की भी जरूरत है तो उसमें विमर्श आना चाहिए हाँ, हाँ. प्रकाश और विमर्श का इकट्ठा हो जाए तो उस तरीके से मुझे भी समझा रही थी थोड़ा ठीक साथ बड़ा अच्छा लगा आपको धन्यवाद तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद